सब लोग छोटते छोटते छोटे छोड़ देते हैं यार इसके ये कैसे? हो गया तो पूरा करना है योगयोर पूरा दुको अन्य योग्य सुशक्य योग्यते कि साक्षात मुख्य हेतु विकल्प्य क्रमण उत्तर भगवान उत्तवनि आह अर्जुन ने पूछा है सोपाधिकरुपाधिक दोनों है उसमें से कौन योग ध्यान करने योगे कौन योग तो यहाँ पूछने के लिए भगवान योग्य सुग पूछे थे सरल से हो सकता है वो पूछते हो अतः साक्षात मुख्य का साधन पूछते हो ऐसा विकल्प करके क्रमण उत्तरम भगवान उत्तर क्रम से कहा जो सरल है वो पहले कहते मुख्य साधन आगे कहीं श्री भगवाच श्री भगवाच मैया वैश्य मनोए मैयावै मनोए नियुक्ता उपाससते नियुक्ता उपासधया परेता सेुक्तुक्ता मताः मई ये मनो आवेश नित्ययुक्त उपास नित्य युक्ता श्रद्धा पर उपेता उपासते उपास मैं तमा मता ये मई मनु आवेश मेरे में मनो रह करके नित्य युक्ता पर उपेता उपास नित्य युक्त होकर निरंतर अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के उपासना करते हैं मत श्रेष्ठ है कहा योग से वक्षमान न पृष्ठ क्या यदि साक्षात तो मोक्ष हेतु पूछते हो तो आगे कहने वाला है उसके लिए कुछ नहीं पूछना है ये तो अक्षर भाष्य तो से श्री भगवान वाच यह तो अक्षर उपासक सम्यक दर्शन निवृत्ते जो अक्षर उपासक है ज्ञानी समिना निवृत ऐसा निवृत्ता है ऐसा ऐसा रहता है, है। तिष्ठन्तु, उनके लिए रहने दो तहान प्रति यद वक्तव्य हम तदर शक्शा उनके लिए जो कहना आगे कहेंगे ठीक है में यदि आद्य तथा यदि पहला है सुसक्य युग ये तू इतर है उनके लिए खाते, मई विश्व रूपे परमेश्वर विश्वप परमेश्वर में आवश्यक मनु ये भक्त सनुक्त रहता उपास अनाध्यामिक आज्ञा श्लोक में मत मतकर्मकृति न्याय न्यायना उस प्रकार सतत युक्त होकर निरंतर होकर उपासन करते श्रद्धा पर प्रकृष्ठ श्रद्धा से युक्त है मताभिप्रेता युक्त में सर्वयोग्वरा सर्वेशा योगता योगी नाम सब योग करने वाले मे श्रेष्ठ योगी अनुसार करने वाले विमुक्ता त्यक्ता रागाद्याख्या क्लेश निमित होता तिमिर शनाथ्यामुक्त राष्ट्रीय सर्व राख्यामितिर शब्द से कहा गया अनादानकृत दृष्टि अविद्या मिथ्याधी तम रागादि मेरा दृष्टि नित्य युक्त नित्य युक्त कैसे अतिथन ध्यान मतकृत मत कर्म तत्र अर्थ उसमें जो कहा गया क्या कहा गया मतकर्म कृत इत्यादि तस् आयन आय न्याय दिया तथ न्याय न्याय क्या निश्चित आय न्याय गमनम गमन, स्थिति अनुष्ठानम अनुष्ठान मत कर्म आय कायन गयी स्मृति स्मरण करते उक्त नाम युक्ततम युक्त स्पष्टीकरण करते नैरतरे नही मच्चि अहोरात्र अति दिन मचित होकर के निरंतर अति प्रति युक्तमा वक्त इसलिए युक्त तद स्टैसे अहोरात्री अन्नी च रात्र महाम विषयात विमुक्ता चिंत रा अतिशयन महामे मेरा ही चिंतन करते विषयांतरमुक्ता अन्य विषय चिंतन छोड़ करके मेरा ही चिंतन करते है इसलिए युक्त में उनको कहा गया अभी अभी कहा था जो अक्षर उपासके उनके लिए आगे कहेंगे बक्षा मस्तुक्त आगे कहेंगे प्रश्न पूर्वक हम प्रकट अभी प्रश्न पूर्वक स्पष्ट करते कितरे युक्त ये प्रश्न है तो सगुणों का उपासना करते हैं विश्व का ध्यान करते युक्त उनको कहा तो इतरे युक्तम नहीं होंगे ये प्रश्न है उत्तर देते ना ये बात नहीं किंतु तान प्रति यदि वक्तव्य तत्न उनके जो कहना है सुनो अक्षर उपासक के ये तक्षर व्यक्त पद्युपा गितस्थम चलव ये तो अक्षर तो कह से उसे विलक्षण अक्षर निर्गुण का उपासना करते अनिर्देश जिसका निर्देशन नहीं होता शब्द के द्वारा अभ्यक्तम इंद्र का विषय नहीं सर्वत्र और सर्वव्यापकी अचिंतम चिंतन के विषय नहीं कूटस्थम निर्विकार अचलम स्थिर और ध्रुवम ध्रुव स्थिर अचलम ध्रुवम अचलम अच्छा तस्मा ध्रुवम अचल अच्छा होने से कुटस्थ होने से अचल अच्छा, अचल अच्छा होने से ध्रुवम नित्य ही इसकी जो उपासना करते हैं ज्ञानी लोगो उनके लिए आगे कहेंगे पूर्वभ्य फल तो विशेषार्थ तू शब्द पूर्व उपास विशेष फल है ते प्राप्त मामेव ऐसे आगे कहेंगे वो मुझे ही प्राप्त करते हैं ये फल से विशेष करने तू शब्द अव्यक्त अनदेश क्योंकि अभ्यक्त है अभ्यक्त होने से अर्देश दाश्यम ये तो अक्षर अन्य अव्यक्तवाद अशब्दगोचर न निर्देश शक्य है अथवा निर्देश अभ्यक्त होने से शब्द के शब्द का विषय नहीं शब्द का विषय नहीं होने से निर्देश न शक्य शब्द के तहत उपदेश नहीं कर सकते अथवा अनदेश अभ्यक्तम न ना के नाम ना अभ्यक्तम किसी प्रमाण से अभिव्यक्त नहीं होता प्रमाण का विषय नहीं अपरम्य अपर परिपास परिसमनता में यह तो अव्यक्तम अथ अनिर्देश योजना अव्यक्त होने से अनिर्देश निरुपाधि के अक्षर है कथम उपासना अभी शंका करते जब ब्रह्म निरुपाधि के कोई रूप नहीं कोई गुण नहीं धर्म नहीं इसकी उपासना कैसे करेंगे सामान्य पहले अभ्यास रहता है संस्कार के साकार का चिंतन करते निरूपाधिक उसकी उपासना कैसे होगी उपासन तो उपासना उपासनाथास्त्र उपास अर्थ से विषयीकरण सामीप्यपगम्य तैल तो धारावत सामन प्रत्यय प्रवाहेन दीर्घ कालम यद आसनम तदुपासन आचेक्षति उपासना <tossi> उपासना उपासन कहने से केवल साकार ही होना चाहिए के होना चाहिए भेद ही होना चाहिए ऐसा नहीं यथा शास्त्र कहा गया उपास्य से अर्थ से विषय करने उपास्य अर्थ ही उसका विषय करना चिंतन करना विषय करने में सामीपय स्वामी पर जाने का अर्थ उसे अर्थ का विषय करना चिंता करना उपास्य अर्थ है ब्रह्म तत्व एक गया अहमसी ब्रह्म ऐसे विषय करके चिंतन करके स्वामी पर प्राप्त करके अहमद स्वयं ब्रह्म ऐसी ब्रह्मा वृत्ति को तैल धारावत तैल धारा जैसे प्रभावेद नहीं होता है ऐसे समान प्रत्यय प्रवाह है न दीर्घ कालम दस समान प्रत्यय का प्रवाह करना थोड़े समय चिंतन करे फिर उन्हें चिंतन कर दिया तो प्रवाह नहीं रहा समान लगातार प्रत्ययों प्रवाह कर द्वारा दीर्घ कालम यदासन दीर्घ काल ऐसे रहना ये उपासना तद उपासन आचिक शास्त्र तो ज्ञात्वा ज्ञावा शास्त्र से अक्षर ब्रह्म को जान करके तदे उसको प्राप्त करके आत्म उपगम्य अहमस्म आत्म प्राप्त करके ग्रहण करके उपास उपास तथेव तिष्ठन्ति उपासना करते इसी अहम अस्मी पुनः चिदेकता अक्षर आत्मा सदा भाव पुनःकता चिदन चैतन्य चैतन्य अक्षर ब्रह्म वही आत्मा है। निरंतर सदाई यथा अक्षरस्य सदा भावद विशेषण विवक्षत यहां शास्त्रण अशेषण व्यूमपतव्या आकाशदेश व्यापक अचिंत्यम अचित अचिंत्यम अव्यक्त अचिंत्य चिंतन का विषय नहीं होगा ठीका अव्यक्त अचित हेतु अभ्यक्तवन से अन्द से अव्यक्तवन से अचित भी अचिन्त के हेतु अव्यक्त यदि कर्णगोचर तन मन चिंतम तपरीतवादिंत अक्षर इंद्रिय का विषय हो तो मन से चिंतन होगा जो इंद्रिय का भी विषय नहीं तद विपरीत विपरीतवादिंत चिंतन के विषय नहीं अक्षरभ्रम सर्वत्र अचिंत्यम आगे कूटस्थम कूटस्तम दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु कूटम कूटरूपम कूट साक्ष्यम इत्यादि कूट शब्द प्रसिद्ध है लोके लोके में कूट शब्द प्रसिद्ध है कहा दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु ऊपर तो गुण दिखता है अंतर्दोष है कूटम इसे कहाँ दिखता है कूटरूपम कूट साक्ष्यम कूट साक्ष्य में साक्षी देते मिथ्या कूट इत्यादि में कूट शब्द प्रसिद्ध ऊपर तो आशा दिखता है अंतरदोष ये प्रसिद्ध है, है ठीक प्रसिदे टीका में कूटस्थश साधय प्रयोग होता है पदम के लिए कूट इसे कहते, प्रकृते आदिपद प्रकृत किशंक्य मिथ्या को कूट कहते हैं कौन है? तथा अविद्यासारकृताच्य मायां तो प्रकृति विद्यान्यी नहेश्वर मम माया दूरत्या इत्यादि प्रसिद्धम ये कूट साल अविद्यासार बीज अनिका, आ, आ, संसार का बीज है कारण है अंतर दो सबत, अंतर वोष वाला संसार का बीज है अविद्या आदि से काम कर्म संसार का बीज है उसको माया शब्द से कहते हैं, अभ्याकृत शब्द से भी कहते आदि से प्रकृति शब्द भी कहते हैं, अभ्याकृत आदि शब्द वाच्य तया माया प्रकृति विद्या माया है प्रकृति माया नुम इस परमात्मा माया भी मामा माया दूर दी है माया शब्द इत्यादि में माया शब्द प्रसिद्ध जो माया शब्द है माया कहा गया जगत का, का कारण अंतर अंतर्दोष बाहर अंतरदोष और जगत का कारण है उसको कहा गया कूट शब्द से यहाँ कहा गया माया कभी तत्कूटम ठीक है उक्तरी कूट शब्द से, तो से, से, से, से तरी अभ्यास माय माया तो प्रकृति मम मदया श अविद्या अविद्यादि व्यविद्याम उसको से कहा कूटम कूटे कूटे स्थितम कहाखा त्र अवस्थान कन रूपेणाया पर अवस्थान किस रूप से ऐसा शाह कहते तद्यक्षतया उसका उसके साक्षे माया में स्थित है माया का अध्यक्ष वो करेगी माया के साक्षी हो कर उसमें स्थित माया का भी साक्षी वस्तु तो, तो तो माया माया उसका आश्रय नहीं उसमें है कुटस्थ शब्द से निष्क्रियम अर्थंतर आह कुटस्थ शब्द को निष्क्रिय भी कहते अथवा राशि स्थितम कूटस्थम राशि जैसे स्थिर है गेर ठीक है ठीकाने पूर्व उपजीव अनंतर विशेषण प्रवृति में विशेषण्व की प्रवृति ऐसे राशि जैसे स्थिर है इसलिए अचल अचल होने के कारण दुर्वा। ध्रुव तस्मा ध्रुवम अर्थ नित्यम ऐसा भी कुटस्थे सर्वत्र अक्षरों का उपासना करते है कहा कथम अक्षर उपासते किस प्रकार उपासन तो उपासना करते? करते, करते है तद उपासना किम सपासना का फल क्या है उपासना किस प्रकार करते है ये करते बेटा उपासना का फल है साध्य क्या है शंकाओं सिखाते सर्वत्र सर्वत्र मामेव संयम्यमें सर्व सवती महे सर्वूत ही तेता ये तो अक्षर माने मन दृष्ट्य पूर्व श्लोक सा संबंध नियमन इंदिमुदे अपने विषय से हटा करके सामबुद्धि सर्वूत हित रूत हित मुझे मुझे ही प्राप्त कल्य फल बता दिए अब किस प्रकार उपासना करना समबुद्धि सर्वभूत हित और इंद्रियाग्राम का नियमन करके उपासना में सम्यक नियम्य अच्छी तरह से नियमन कर। इंद्रे इंद्रे करे इंद्रियाग्राम इंद्रिय समुदाय के इंद्रिय समुदाय उपसार कर हटा करके विशेष सर्वत्र समबुद्धय सर्वत्र सर्वस्वी काले समबुद्ध है सर्वबुद्धि सर्वत्र तुल्य है सर्वत्र के इष्टअनिष्ट प्राप्तो हो इप्त हो अष्ट प्राप्त हो सम ते है ते या एवं विधा इस प्रकार जे है ते हे तेती ठीक टीकाल्यबुद्धि सर्व तुल्य सर्वबुद्धि के हर्ष विषाद राग देशादी तुल्य से हर्ष अनिष्ट से विषाद होता है इष्ट में राग अनिष्ट में देश ये सब होता है हर्ष विषाद राग देश आदि क्रोध आदि रहित होकर समान से रहते हैं ये समय ज्ञान है न अज्ञान से अपनी तत्व आग जो शास्त्र समझ लिया अज्ञान हट जाता है थोड़े से परोक्ष ज्ञान से भी और अपरक्ष ज्ञान से निवृत्त हो जाता है और समय थोड़े ज्ञान हो समझ लिया जो प्रार्ध्य में प्राप्त होगा इष्टा अनिष्ट प्राप्ति से कुछ नहीं अपने ध्येय को लक्ष्य को प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य सामने रखे इष्ट अनिश्चित तो कर्म के अनुसार प्राप्त होंगे इसलिए उसमें राग करने द्वे हर्ष विषाद करना नहीं चाहिए इसे विचार करके सम्यक के एक अद्वित्य ब्रह्म जगत स्वामित है सपन जैसे उसमें इष्टा अनिष्ट प्राप्ति दिखती है उसको ऐसे करके विचार करके अज्ञान अपनित होने से तुल्य है क्रम परापेक्ष और असंभव विवक्षित रहा क्रम नहीं अन्य की अपेक्षा नहीं तो वो तो मुझे प्राप्त कर लेते ऐसा ऐसा जो अक्षर उपासक और वो क्रम से प्राप्त करने करेंगे ऐसा नहीं या किसके अपेक्षा करे प्राप्त ऐसा नहीं ते ये समबुद्ध एवं विधा ते प्राप्त नाम एव। एवं एवं विधा ते प्राप्त होते माम मुझे प्राप्त करते क्रमश सीधा प्राप्त करते और किसकी अपेशानी ज्ञान हो गया तो प्राप्त कर ही लेते सर्वेभ्य रता हित सर्वे भूतेभ्य हितमेव चिंतनता संपूर्ण भूत के रथ संपूर्ण हित चिंतन करते हैं तदेव आचरंती हित ही, ही आचरण करते ज्ञानवताम यथाज्ञान भगवत प्राप्त रथ सिद्धवाद अनुवादमात्र ज्ञानवता यथा ज्ञान ज्ञान जैसे सिद्ध भगवत प्राप्ति अर्थ सिद्ध होता भगवत प्राप्ति अर्थ सिद्ध है ज्ञान से भगवत प्राप्ति है ज्ञान ही प्राप्ति अन्य प्राप्ति नहीं इसलिए ते मामे जो कहा अनुवाद मात्र में क्या अनुवाद है कुछ विशेष नहीं ज्ञान है तो अमर सिंह ब्रह्म ज्ञान हुआ तो प्राप्त हो गया न तो तेसा वक्तव्य किंचित मामती उनके लिए वो मुझे प्राप्त करते है विशेष कुछ कहने का नहीं वो तो प्राप्त ही करते है तो अनुवाद है ज्ञानी भगवत प्राप्ति सिद्धाय है प्रमाण ज्ञानी के लिए भगवत प्राप्ति सिद्ध ही है इसे प्रमाण पहले कहते एक तो है कहा ज्ञानी तो मतम उत्तम ज्ञानी मेरा स्वरूप है इसलिए उसके लिए प्राप्ति मुझे प्राप्त करता है नहीं कहने का नहीं वो तो मेरा स्वरूप है वो तो प्राप्त ही है और ज्ञान से अपन सिद्धिन्द न मानता ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया ठीक है ज्ञान बताओ भगवत प्राप्त ते एवं युक्त वक्तव्य यदि ज्ञानी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं किसी क्रम नहीं अथा किसी की अपेक्षा नहीं अन्य साधने के बिना ही प्राप्त कर लेते तो सो विश्वरूप उपासक की अपेक्षा ज्ञानी को अक्षर उपासक को युक्त कहना चाहिए ते एवं युक्त वक्तव्य उनको नहीं अगर पहले कथन सगुण ब्रह्म उपासकान युक्त तमान उतमान सगुण ब्रह्मतम इसे आपने कैसे कहा? कहां करने, करने से कहते नहीं भगवत स्वरूप नाम सता जो ज्ञानी तो आत्मवय मतम भगवान ने कहा जो भगवत स्वरूप है उनके लिए युक्तमतम अवतमतम वाच्य उनको युक्तम क्या करना वो तो भगवत स्वरूप है युक्तम अवतम उनके लिए क्या गाना भगवत स्वरूप है इसलिए उनके लिए युक्तात्म तो कहानी कहानी नहीं होता तो तत्व ही ये ज्ञान तो के तो परमात्मा के स्वरूप ही ज्ञानी तो आत्मवै मतम तो उनको क्या युक्त कहना सगुण उपासके स्वी कथम इत्या <ग्रेण> कैसे होता है किसोपासना किन्तु क्लेशोति कतरस्ते सैत अव्यक्ता हिगतिदुख्य देहव बद्वाप्यप्य सक्त सक्त अधिकतर अभ्यक्तालेश अभ्यक्तागति देह दुखम अवाप्यते अभ्यक्त गति दे दुख से प्राप्त करते अधिकतर अरक्श जो सगुन उपासक है तो उनका क्लेश तो अधिक है उसकी अपेक्षा इनका अधिक अतर है, है। किन्तु क्लेश अधिक यद्य मत कर्मादि पर नाम क्लेश अधिक है वो जो मत कर्म करते मत परम मत भक्त जो कहा गया सगुण उपासक है उनका भी क्लेश अधिक है जो अन्य उपासना करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, कुछ काम्य वस्तु प्राप्त करने के लिए उनकी अपेक्षा इन निष्का मोर्य को पासना करना क्रेस तो अधिक है ही किंतु इनके अपेक्षा अधिकतर है अधिक तरस तो अक्षर आत्मा अक्षर है आत्मा जिसका ऐसा परमार्थ नाम देहाभिमान परित्याग निमित्त उसमें देहाभिमान त्याग करना पड़ता है देह में अहम बुद्धि ये छुटती नहीं है ये मनुष्य हूँ ये बुद्धि स्थूल हूँ कृष्ण को देखाते अहम कहते धर्म ये देहाभिमान परित्याग निमित्त लेतशा अव्यक्त अव्यक्ते आशक्तम चेतो अव्यक्त आसक्त है अव्यक्त ब्रह्म उपासन तो करते है किन्तु अहम बुद्धि देह से नष्ट नहीं होती इसी के लिए नष्ट करने के लिए निर्दन दीर्घ करना पड़ता है अव्यक्ता सतान अभ्यक्ता शक्त चेत अक्षरोपासन से दुष्कर्वाद उपासन अक्षर उपासना सुख प्रेतः अक्षर उठिन है सरल है अन्य उपासना क्लेश अधिकदश्य कामी स यद्य मत्कर्मादिरा क्लेश अस्वरूप ध्यान करते है सग्नोपासन करते है, उनका क्लेश अधिक है किसकी अच्छे अदिक है अधिकदशभ जो द्वे सदस्य अन्य है उनके अभेशा इनका अधिक है किनके अभिषेय काम ही जो फल इच्छा करते काम ही उनके क्लेश के अभिषेक इनका क्लेश अधिक फल इच्छा से करने वाले तो का, कामना से करते हैं, उत्साह से फल प्राप्त होता है बड़े उत्साह से खुश होकर फल प्राप्त होगा और निष्काम होकर सब करना है फल इच्छा नहीं रखना यह अधिक होता है ये तो अधिक है ही कंतु उसकी अपेक्षा भी अधिकतर है अक्षर से अधिकतर हेतु मे अतर हे, है, है। इंद्रियम का विषय निर्विशेषम अक्षर तस्तम अभिनव्यक्त चेत जिनका चेत आसक्त है क्लेश है का नाम क्लेशस्य अक्षकतर भगवे अक्षकर है कारण बताते अभ्यक्ता ही देवाप्य तो है अक्षरात्मक ही दुखम सा दुखम क्रिया भी देहबद्वी दुखम अवाप्य है दुख से देह बदी काम बध्वी जब तो देहा देहाद्वी दुखम अवाप्यते दुख से, से।, से।, से ही अतः क्लेश दुखम दुख दुख से अतः देहा देहाग में कठिनता है ते कथम वर्तन तत्र अक्षर उपासस तदुपरिष्टा बक्षा आगे कहीं अक्षते हैं तो आत्मस्वरूप मुझे प्राप्त करते नहीं बता दिया जे। यदि माम अक्ष आवंती विशिष्य तत्कोपासका ते प्राप्त कह दिया अक्षर उपासक मुझे प्राप्त करते हैं अक्षर उपास माम आप मुझे प्राप्त करते हैं विशेष रूप से कहा सगुण उपासका क्या आपको प्राप्त नहीं करते साम हम प्राप्त हुई ये प्रश्न हुआ उसका तो न ये बात नहीं वो भी प्राप्त करते क्रमेण मत प्राप्त रीतिया वो भी प्राप्त करते क्रम से ये तो ये संन्यस्य मां मयि सन्य मत्परा अन योग मां उपाते अक्षत हो गए सब कर्म संयास करके ऐसा त्याग त्यागपुर से चिंतन करने वाले ज्ञान मार्ग में उनसे भिन्न है दो ही मार्ग बताया एक ज्ञान मार्ग एक कर्म योग ज्ञान योग कर्म योग ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संस्य ये कर्म करते ही कर्म फल परमात्मा में समर्पण करते त्याग करते इच्छा नहीं करते मतपरा अहमे परेश अन्य नोगे न अनन्य योग अन्य नहीं विश्व से छोड़कर अन्य कोई ही नहीं माम ध्यान मेरा ध्यान करते ध्यान करते उपासना करते ऐसा जो ध्यान करते उपासना करते आगे कहें तेसा समुदरता हवा में उनका उद्धार में करूँगा वहा ज्ञानी के लिए कहा प्राप्त मामेव यहाँ इनके लिए नहीं क्या का प्राप्त नहीं क्या उनका उद्धार में करूंगा ज्ञानी के लिए अन्य अपेक्षा नहीं ज्ञान होते ही प्राप्ति इनके लिए परमात्मा उद्धार करते कर्म क्रम ये कर्म से प्राप्त करते ये तो सर्वाणी कर्माणी मई ईश्वर संन्यास्य कर्म का ईश्वर में संन्यास कर्म फल इच्छा नहीं करते ईश्वर को समर्पण करके मत कर्म कृत मत परम मत कर्म जो कर्म मेरे लिए ही करो कर्म फल इच्छा नहीं करे सब कुछ परमात्मा अर्पण करके मतपरा सन अहम पर मत परा ऐसा होकर मैं ही पर अनन्य नेव परश्रेष्ठ अविद्यमानम ने अन्यत आलम विश्व देव आत्मा मुक्त यस्य विश्वपे परमात्मा आलंबने उसको छोड़कर अन्य कोई आलंबन है जिसका नहीं या अनन्य अन्य नो अन्य तेन अन्य न ये योगे नीश्वर को चिंतन कुछ नहीं योगे न समाधि योगे, योगे, योगे समाधि इस समाधि ध्यान चिंतन चिंतन करते उपासना करते है टीका में तू शब्द शंका नहीं उड़ते ये तो सर्वाणी मुख कर्माण तू शब्द देने से जो शंका हुई थी क्या वो सगुनोपास प्राप्त नहीं करते है तो कहते नहीं ये तो ऐसे जो करते है हाँ समर्थता क्रम से प्राप्त करते हैं तमाम तो भगवत अध्याय नाम ध्याना की शंका हनुभाषमा ऐसे भगवान का जो ध्यान करते हैं मत कर्म कृत इत्यादि विषय का ध्यान करने वाले उनका क्या फल है संकाम अनुभास्य अनुवासिका का तो अनुवाद करके फलम कहते भगवान तेजा तेजा समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिराद पार्थ मैयावेश चेतसा चेतसा मृत्यु संसार सागरादरता भलामी न चिरात मैया चेतसा मेरे में आवे है आवेश जिनका उनका अहम समुद्रता भवामी मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार ही सागर तुल्य से समुद्रता अहम भवामी मई उद्धार करता हूँ न चिरात दीर्घ का काले में नहीं शीघ्रदुपास उपासणाम मेरा उपासन ही है कि जिनका कर्तव्य है कर्म है अहम ईश्वर समुद्रता कहाँ से समुद्रता कूत तो इत्या मृत्यु संसार सागरात मृत्यु युक्त संसार को मृत्यु संसार का संसार मृत्यु नहीं मृत्यु युक्त संसार मृत्यु मृत्यु मृत्यु मृत्यु शाक पार्थिव आदि नाम समाश युक्त का लोक हो मृत्यु संसार मृत्युयुक्त संसार को मृत्यु संसार स एवं सागर सागर मृत्यु संसारी सागर तुल्य इसलिए मृत्यु संसार सागर ये मृत्युयुक्त संसार मृत्यु कहां संसार सागर तुल्य क्यों दुरुत्तर जैसे समुद्र को पार होना कठिन है इसी प्रकार संसार को पारना कठिन है तस्मात मृत्यु संसार सागराध अहम तेसाम समुद्रता पानी ऐसे जो शगुन उपासक को उनका समुद्रता में होता कैसे समुद्रता टीका में समुद्रता सम्यक उधम नेता सम्यक ऊपर लेने वाला में हूँ किस लेते हैं ज्ञानावष्टान ज्ञान रूप आश्रय प्रदान करके ज्ञान दे करके उद्धार करते है ज्ञान के बिना नहीं परमात्मा भी जो ब्रह्म प्राप्त करे वहां भी उसको उपदेश ज्ञान होगा ज्ञान से मुख्य होगा तो क्रम मुक्ति होने पर भी ज्ञान रूप अवष्टम आश्रय को दे करके ही उनका उद्धार है। मृत्युर अज्ञानम मरणादि अनर्थ हेतु तय न कार्य तयक्त संसार मृत्यु अज्ञानम मृत्यु का भी अर्थ कर दिया अज्ञान मरणादि अनर्थ हेतु क्योंकि अज्ञान है कारण मृत्यु मरण आदि अनर्थ का हेतु होने से अज्ञान ही सब कुछ है अज्ञान होने से मृत्यु तेना ते तो। से युक्त है संसार संसार अज्ञान का कार्य मृत्यु से युक्त अज्ञान से, से युक्त संसार संसारिक कार्य अज्ञान उसका कारण अज्ञान कार्य के साथ अज्ञान से निवृत्त करते है भगवान उनको ज्ञान दे करके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी तो से संसार से निवृत्ति हो जाएगी इसलिए मृत्यु संसार सागर तथा अज्ञान से युक्त संसार अज्ञान के कार्य कारण उससे निवृत्त करते ज्ञान आश्रय देकर ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति तो संसार कारण के साथ अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान से भगवान उनको देते हैं है सगुन उपासकों को भी मया ओम नो मित्र न शो भगव स